परंतु यह भयंकर रूप वाली ईशांति हम में बड़ा दुख दीती है, शापग्रस्त होकर हमने जो दुष्ट पाप कर डाला है, उसकी शांति सैष्ट्रो प्रायश्चितों में तो भी नहीं हो रही है, आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित को आनंदित कर रहे हैं, महाभाग आज अपने चरण कमल की शरण में आए हुए मुझे पापी को शांति प्रदान कीजिए जिससे मुझे सुख मिले तब करुणा निधि गौतम जी ने कहा राजेंद्र तुम्हें साधवाद है अब अपने महान पाप से होने वाले भय को त्याग दो जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है गोकर्ण क्षेत्र में विद्मान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं जैसे केलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस स्मिलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है सनक सनकनंदन आदि महात्मा तथा नग्न चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साध्य अगम मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं दंडी मुंबी सनातन धर्मचारी तथा तप से सम को जला डालने वाले महात्मा भी देव आदि देव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं इस धमान मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है वहां महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है राजन इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान हैं देवाधिदेव भगवान विष्णु तथा और परमेश की महागिरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है गोकर्ण तीर्थ में कोटी-कोटी शिवलिंग विद्यमान है वहां पग-पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं सत्य युग में महावल नामक भगवान शिव मौजूद हैं श्वेत वर्ण के होते हैं त्रिता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है द्वापर में भी पति वर्ण के और कलयुग में शाम वरण के हो जाएंगे महाबल शुभ भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल प्रभाव को प्राप्त होंगे परम उत्तम गोकर्ण छेत्र पश्चिम समुंदर के तट पर है वह ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है इस संसार में जो धर्म घाती भूत द्रोही षठ और अन्य नायक पापी होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थ में स्नान करके महावल नामक शिवजी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं वहां पुण्य तीर्थ को पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिल में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वे सब शिवरूप हो जाते जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है रविवार सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान दान पितृ तर्पण शिव पूजा जब होम व्रत चारिये और ब्रह्मलोक का सत्कर्म अनंत फल देने वाला होता है महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है माघ मास फाल्गुन में जो परम पुण्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उस दिन शिवलिंग और बिल्व पत्र इन सब का सहयोग दुर्लभ है अहो माया कैसी परबल है कि जिससे मूल हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते शिवरात्रि का उपवास जागरण भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वाम इन सब का संयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है राजन मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूं शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूं शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे स्त्री बालक व्रत तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कर्तिकर्तात को प्राप्त हुए लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आचर की बात देखकर मैं परम आनंद निमंगन हो कर्तात हो गया हूं। गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि के शिव पोषण के महत्त्व से एक चंडाली का परम धामगुण राजा ने पूछा ब्राह्मण आपने मांग में कहा कौन सी आचर की बात देखी है वह मुझे भी बताइए गौतम जी ने कहा राजन गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगत नीचे विश्राम किया उसी समय थोड़ी दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी एवं दुबली पतली चंडाली को देखा उसका मुख सूख गया था उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे اس کی کمر میں پید اور رکھ سے سنا ہوا ایک ہٹا پرانا وسط لکھتا ہوا تھا اس دشاہ میں دیکھ کر مجھے بڑی और उसके नद दुकान की प्रतीक्षा करता हुआ मैं शढ़ भर वहीं बैठा रहा इतने ही में भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया गया लाया जाता हुआ एक विमान देखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवलों से पूछा आप लोगों को नमस्कार है मैंने आप लोगों को पहचान लिया है आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या आप लोगों को कोई विनोद सूजा है कृपा करके मुझे बतला� मुले मुने यह सामने जो बूढ़ी चंडाली मर रही है इसको ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है यह सुनकर मैंने पूछा अहो यह महापात्मा और घोर चंडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो गई यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही पाप मग्ना एवं पाप का अनुभव करने वाली इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं इसने कभी शिव का पूजन पंचाक्षर मंत्र तक भी नहीं किया तथा उनका नाम जपा भी नहीं तथा पूजन भी नहीं किया और ना कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोप में कैसे ले जाना चाहते हैं अहो ईश्वर की इस लीला का रहस्य देवदारियों की समझ में आना कठिन है जिसमें पापात्मन प्राणी भी दया करके परम पद में पहुचाए जाते हैं मेरे ऐसा कहन पर देवाधिरी दे भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले महामति यह कर्मों के परी पाख से प्राप्त होने वाले गति देखो जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम कर आरोन हो इसने पूर्व जन्म में अन्न दान आदि नहीं किया था अतः भूख प्यास आदि कालों से यह पीड़ित हो रही है इसने जो मंदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था उसी के फल से यह जन्म अंध हो गई पूर्व जन्म में इसने जान बूझकर गाय के बछड़ों को खाया इसलिए इस जन्म में है अतिशय निंदित चंदाली हुई, इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था, उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचार और दुर्भाग्यवती हुई विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया, उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोड के भोस से Kam vredna se väakul hokar svet chanusar schudr se ramad kia hai us paap ke karen isse maharakta pib or kelo se lith ho na